नमस्कार मित्रों आ, मेरा संस्कृत पढ़े चाहिए देता हूँ राहुल मेहता राइट टू इकॉल ग्रुप और आज का वीडियो टाइप जो मेरा पहला सप्रमणेय स्वामी के ऊपर वीडियो टाइप था उसके अनुसंधान में दूसरा है कुछ सवाल आये थे आरोप आये थे मेरे ऊपर तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ उसके जवाब दे� ローポーラーだけで、メスクラム、サミーケバーメン、エシバーカーのモジエシバーのネイカミジのオッケー、スタンのードコーター、エキ、コングレスカイジェンダー、オペナー、オミエンジャーメン、アナーザーエキ、フィラポーター、ウペイヤフォールフォールフォールフォールフォールフォーのフォールフォールフォールフォールフォールフォールフォールフォールフォールフォールフォールフォールフォールフォール 私たちの会社の会ング会スの会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会はの会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会いの会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社ー会社のイ社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会 मैंने सबसे पहले ये कहा था कि सोनिया गांधी ने कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 1999 में वाजपायी सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी तो वो तो आपने वेरीफाई कर लिया होगा आप गूगल कर लीजिए 1999 सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया दो चार कीवर्ड आप डालेंगे तो आपके सामने न्यूज़ ग्रुप आ जाएगा एक स्वामी जी के अंधबक ने तो यहाँ कहा कि Google is not reliable कोई Google कुछ नहीं करता Google आपको लिंक लाके देता है Rediff के, Indian Times के अखबारों के अब आपको सफ़र पे भी भरोसा नहीं है तो सुब्रमण्यम स्वामी से पूछ लीजिए मैंने उस व्यक्ति को कहा कि आप सुब्रमण्यम स्वामी से Twitter पे या phone करके पू का अवतार है या सरस्वती के समान है सरस्वती नहीं तो दुर्गा या तो लक्ष्मी जो भी है कि उन्होंने सोनिया गांधी जरलीता और माया होती को दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी कहा था और मैं स्टेटमेंट पे ज्यादा नहीं जाता पॉलिटिक्स में आदमी को कभी-कभी अच्छे स्टेटमेंट बोल देने पड़ते हैं चलो बोल प्रयत्न और उन्होंने सोनिया गांधी को इस तरह से प्रधानमंत्री बनने में मदद की ये साफ़ साफ़ दिख रहा है उनके प्रयत्न से 1999 में और उन्होंने जयललिता को जयललिता ने पहले वाजपेयी को समर्थन दिया था जयललिता ने कहा नहीं मैं वाजपेयी का समर्थन चालू रखूंगी तो उन्होंने वाजपेयी तो ब्रह्मा� 私はそれを受け取り続け る, る、ね、とことができそをけことはそるができーをできます。私はそれをのけ取はそれを受け取こをることはでがれがはれがれ पर जैसे ही जयललिता ने वापसी गवर्नमेंट का सपोर्ट वापस कीया, तुरंत ही सुब्रमण्यम स्वामी ने केस रफादाबै करने शुरू किए। वो केस में अटेंडेंस भी आजकल नहीं देते, तेरह साल से पंद्रह साल से वो केस चल रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, और हाईकोर्ट के जजों ने भी वो केस न्यूट्रल में ग्य क्यों क्योंकि वाजपायी सरकार गिराना ये उनका मकसद था। तो अब सवाल आता है कि जो आदमी वाजपायी सरकार को गिराता हो और वो भी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने में मदद करता हो, उस आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं, मैं भी कोई वाजपायी का बहुत बड़ा समर्थक नहीं रहा हूँ, बहुत बड़ा विरोधी ह 1993 में जब उनकी तेरा दिन की सरकार आई, exact year मैं भूल गया जब उनकी तेरा दिन की सरकार आई तब भाजपा हैदराबाद के एमपी थे और उन्होंने हैदराबाद का नाम कानावती करने का proposal जो central government में पड़ा था वो pass नहीं किया हैदराबाद का नाम कानावती होना चाहिए ये मेरा मानना है मेरे manifesto में भी मैंने ये demand रखी है 東京の a 阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の a 阪 i 大阪の s 阪の t 阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪 s 大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の大阪の एक दो साल तीन साल तक तो वार्तालाप को समर्थन देना ही चाहिए क्योंकि जो कार सितंबर 1984 से रुका था उखाड़ उखाड़ की सारी तैयारियां सितंबर 1984 में हो चुकी थीं इंदिरा गांधी देवी अम्मा देवी इंदिरा अम्मा के आदेश पे और काम शुरू हुआ था 1981 में और सितंबर 84 में सारी तैयारियां हो च 1998年のパスポインたはパスポはパスポイントはパスポイントはパポインントはパスポイント5パスポイントはパスポインはパスポイントはパスポイントはパはパスポインントはパスポイントはパスポインはパスポイントはパスポインパインポインントはパスポイントは9スポイントはパはパスポイントはパスポイントパイントはパスポイントはパスポイントはント वाटबाई का विरोध तीव्र कर दिया। तो इसमें अमेरिका की वो अमेरिका के मंसूबे को पूरे कर रहे थे। अमेरिका को किसी भी हाल में वाटबाई की सरकार को घिराना था, सबक सिखाना था कि हमने मना किया कि पोक्रांटू मत करना, तुम्हारी इम्तिहासी हुई पोक्रांटू करने की। तो ये इस स्पष्ट है। उसके बाद जब सरकार देरी, どうい2 0 1の v h のの VHP の VHP の VHP の v h の v h の VHP の VHP の VHP の VHP の VHP の VHP の VHP の VHP の v VHP の VHP て v の v h の VHP の VHP の VHP の v h の VHP の VHP の v h の v VHP の VHP の VHP の VHP の VHP の VHP の VHP の VHP の v が p れ v कि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एरेस्ट किया जाए यानी वो ऐसा कानून है कि आदमी उसमें एरेस्ट हो जाए तो 55 साल तक उसे बेल नहीं मिलती और VSP को बैन करने की बात कही थी विश्व हिंदू परिषद को बैन करने की बात कही थी अब ऐसे आरोप मैंने जिंदगी में कभी नहीं और ये बात सारी सुब्रमण्यम स्वामी ने रखी थी तो कांग्रेस का एजेंट आपको उसे बोलना चाहिए मुझे नहीं क्या अब बात आती है आज की तो आज ये सुब्रमण्यम स्वामी ने जो दिखावा करने के लिए मोर्चा खोला मैं दिखावा बोलता हूँ सिर्फ वो दिखावा कर रहे हैं और उसके पीछे भी मैं मैथमेटिक्स आपको एक्सप्� कैसे कि उन्होंने केस फाइल कर दिया यानी जब दूसरे लोग केस फाइल ने गए कोर्ट में उनके सारे केस रिजेक्ट कर दिए कि ऑलरेडी एक केस चल रहा है दूसरा केस एडमिट नहीं होगा यानी जो सच में सोनिया गांधी को जेल पहुंचाना चाहते थे या छह साल के लिए बैंड कराना चाहते थे उनके केस खारिज कर दिए को どうやって और एफीडेविट प्राणी ने झूठ बोला है इसलिए छह महीने की जेल की सजा हो सकती है वैसे शायदी तो भी सजा हुई हो किसी को लेकिन ये तो हुआ ही है कि छह साल के लिए आदमी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध डाला जाए ये हुआ इंदिरा गांधी के साथ हुआ था इंदिरा गांधी के साथ तो 1975 में जो जगमोहनलाल सिंह ने इतन デビー・ミラーマー KA's secretary、Yashpal Kapoor、YSRA の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社のし社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社 पर्सनल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने ऑरल अप्रूवल दे दिया रजिमेशन का और उन्होंने इलेक्शन एजेंट का फॉर्म भर दिया टेक्निकल गलती यही हो गई कि रिटर्न कंफर्मेशन जो होता है रजिमेशन एक्सेप्टेंस का वो इलेक्शन एजेंट करने के तीन चार मिनट बाद आया मतलब यशपाल कपूर की ओर से कोई गलती नह なぜかというと、私はこれを書きい r t n order is also an order <The observer>。r t n approval is also an approval、mm。r t n order is also an order。Oral order is also an order。そにす。のいいしれがないので、私はそはそので、いのができこので、私はそれを見ることができので、私はーれを見がそので、いので、いの私は マリカルティーとウィアスパートポティーとウィアスパートポニャダルメカーズ、ミルキー、ジョサジャカミー、ウジャトロ、オータノメ、サマネシタンテキ、ヤディキシー、クッティアセイ、ヤディキシー、カンセイ、メラプルファイダナー、オネバラオ、メラプルクライムグネタ、インテンショナオ、ムジェパタビナオ、キエカン、ハグドラトワイ。 तो वो क्राइम नहीं माना जाना चाहिए उसे सिर्फ एक अपरुद्धिया अपरुद्धिया यानी कि ऐसा परुद्धिया जो कि गलत है वो ऐसा मानना चाहिए उसे क्राइम नहीं मानना चाहिए यानी इंदिरा का देवी अम्मा इंदिरा को बेनिफिट ऑफ टाउट देने के पूरे पूरे इसमें जरूरत थी लेकिन जो जनरल सिना थे उसने चार � チャージ ed Kaishu のような夜、オラキメイスメ、ジャグモラ、シナカと、resignation、oral acceptance and access、ルニカルダ、オロティンディー、リラシャンレオ、ガルカム、イスレス、アジャマシディ、ニャラランティカルダ、オッチェスアルティエム、デスコリファイト、トラント、トラント、トランナー、イヤー、サプティ、オッケ、エンピパー、キャリジア、イスレオ、パイメリスク、リトランピー、ミルダセプティ。 तो एक टेक्निकल गलती के आधार पे देवी अंबा देवी इंदिरा अंबा को इतनी बड़ी सजा और उस समय सुप्रीमार्क्ट श्री ने इस जेलमेंट की बहुत तारीफ की थी असल में ये बकवास जेलमेंट था या ये हर हाल में देवी अंबा इंदिरा को घेराना चाहता था क्यों क्योंकि देवी अंबा इंदिरा ने पाकिस्तान के दौड� और यहाँ पे उसके 20 साल बाद, 20-25 साल बाद राजमाता सोनिया गांधी एमपी डेविड पे एकदम झूठ बोलती है, सरासर झूठ बोलती है, कोई टेक्निकल एरोर नहीं है। और सुब्रमण्यम स्वामी कहने हैं, उनको 6 साल के लिए उनपे इलेक्शन लड़ने से पैन रखने की कोई मांग नहीं की। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये के� अदालत में तो 30 साल तक केस चलते ही हैं तो सिर्फ पांच साल पुराना केस है पुराना कैसे हुआ और यदि जजमेंट गलत था तो एक आम आदमी के पास ऑप्शन है कि यदि जज कोई गलत जजमेंट देता है तो वो एमपी को कागज लिखे कि जज को इंपीच करना चाहिए कस्टिडिशन में इंपीचमेंट का प्रोविजन है कि यदि जज कोई गलत जज オのの e e t 今年は、1週で1週間で1週間で1週間で1週間で1週間で1週間で1週間で1で1週間で1週間で1週間で1週間で1週だで1週間で1週間で1週間で1週間で1週間で1週間で1週間で1週間でで1週間で1週間で1週間で1ででで間でで पर वह ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये 2G में इतने ढोल नगाड़े बजाएं अंत में हासिल किया किया तो राजा को जेल की सजा होगी। बाकी तो सब जेल के बाहर निकलते हैं रहे 1000 साल जेल में। और सुब्रह्मण्यम और राजा को जेल की सजा हो इसमें फायदा तो कांग्रेस को हो गया। तो टेलीकॉम मिनिस्टर भ यानी वो दिखावा कर रहे हैं कि वो राजमाता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। अदालत के अंदर तो उन्होंने अभी तक सोनिया गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया प्रचार का और ऊपर से टेलीकॉम मिनिस्ट्री उनकी जलेबे को उनके थेले में डालकर उनको फायदा पहुंचा दिया। और अब मैं कह� उनको इतना समर्थन क्यों दे रहे हैं? तो मैं कहूँगा कि उसका कारण आप अंधभक्ति दो। आपकी अंधभक्ति की वजह से आरएसएस को मजबूर होना पड़ रहा है कि वो सुब्रमण्यम स्वामी को समर्थन दे। कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ और मिशनरी हैं, उन्होंने 2010 में भाप लिया कि भ कांग्रेस की बदनामी हो रही है जाहिर है इसका फायदा किसको मिलेगा बीजेपी आरएसएस को मिलेगा वामी रामदेव जी जो कि वर्षों से ये कालेधन की मुहिम चला रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम चला रहे थे उनको भारत संविधान ट्रस्ट को उसको फायदा मिलेगा तो ऐसे मौर्य खड़े किया जाए जो कि एंटी कांग 2010 में दो ही ऑप्शन थे उसके पास एक ही ऑप्शन मतलब एक ऑप्शन या दो ऑप्शन कि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और दूसरा बीजेपी आरएसएस तो इसलिए अन्ना को खिड़की अक्कर के ये दिखावा किया गया कि द अन्ना एंटी कांग्रेस है तो इस तरह से एंटी कांग्रेस वोट थोड़े बहुत अन्ना की तरफ चले गए यदि अन तो इस तरह से बीजेपी आरएसएस को मजबूर किया गया कि आप इन दोनों को साथ रखिए वरना ये आदमी यदि अलग पार्टी बना के लड़ते हैं तो एंटी कॉम्बेट वोट पड़ जाएंगे फायदा कॉम्बेट को होगा मैं एजेंप्ल के लिए आपको कहूं कि यदि सुब्रमण्यम स्वामी और अन्ना हजारे अलग पार्टी बना के लड़ते हैं तो और ये तो बीजेपी तो ये तोड़ रहा है ये मतलब इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा कि वो अन्ना आ जा रहे और सुब्रमण्यम स्वामी से हाथ मिला और इस तरह से हाथ मिलाने के बाद उनको कोई पोजीशन देनी पड़ेगी तो जो एमएनसी के और मिशनरी के एजेंट हैं वो � यहाँ आप अनुभवकों की कहाँ भूमि का आती है कि मीडिया ने आपको बोला कि स्वामी जी सुब्रमण्यम स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया के खिलाफ बस मीडिया ने आपको बोला और आपने मान लिया आप मैगज़ीन देखिए सारे आउटलुक इंडिया थोड़े जितने भी मैगज़ीन आ रहे हैं मैगज़ीन पे आपको स्वामी की, की। तस्वीर 私たちのデータは、私たちのデータは、私たちのデータは、私たちのデータは、私たちデータは、私たちのデータは、私たちのデータは、私たちのデータは、私たちのデータは、私たちのデータは、私たちのデータは、私たちのデータは、私たちのデータは、私たちのデータは、私たータは、私たちのデーデータは、私たちのデータータは、私たちのデーータは、私たちータは、私たちのデータは、私たちのデータは、私たちのータは、ータは、ータ और वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएं क्योंकि मीडिया ने कभी उन्हें कवरेज नहीं दिया जो कारियर बनता है भारत स्वीपमेंट ट्रस्ट के और स्वदेशी आजादी पंचवादोलंत में उन्होंने ये बात तक लाखों करोड़ लोगों तक पहुंचाई पर ये बात दस बीस करोड़ लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाएं तो उन्ह आ, तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने उन्हें मीडिया को पैसा दिया कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी का नाम बढ़ा किया जाए ताकि एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस वोट वो बटने शुरू होता है और एंटी कांग्रेस वोट बटेंगे तो जाहिर है बीजेपी को नुकसान रोकने के लिए दागना है या तो दांचोट्टे आना है या तो सुब्रमण सुब्रमण्यम स्वामी के समर्थकों में से मैं कुछ लोगों को कहूंगा कि भैया स्वामीजी से एक सुब्रमण्यम स्वामी से प्रश्न पूछ सकते हैं कि 1999 में आपने सुन्यागांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मदद की थी भी नहीं तो अब 24 कैरेट का सोना तो 48 कैरेट का अंतबंध अंतबंध सच्चा अंतबंध कौन होता है जो अपनी आंख जो थे वो जो अंशभक्त हैं उन्होंने मना किया कि हम सुप्रभातियों सामी से कोई सवाल नहीं पूछना चाहते। मैंने कहा भाई सवाल पूछने में क्या पूरा है? आप सवाल पूछो और उसका जो भी जवाब आता है वो रख दो आपके फेसबुक के स्टेटस में या फेसबुक पे प्रोफाइल में, में फेसबुक पे फोटोग्राफ में वो जवाब छाप के डाल दो क वो मांग करे कि एयर राजा का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए ये मेरी काफी पुरानी मांग है जब से ये टेलीकॉम का 2G का केस आया तब से मैंने कहा कि भाई ये सबूत बबूत आप क्या ढूंढोगे ये सारा काम मॉरीशस बैंक के थ्रू हुआ है तो मॉरीशस बैंक को ये आपको स्टेटमेंट का ज़ेरूस्टो देने नही बहुत सारे नाम आएंगे और इस तरह से जितने भी बड़े भ्रष्टाचारी हैं सबका एक के बाद एक नार्को टेस्ट पब्लिक में लेना शुरू करो चिदंबरम का इसके बाद यदि शरद पवार का पब्लिक में नार्को टेस्ट आता है तो जैकपॉट आ जाएगा आपने और हरेक में सोनिया गांधी का नाम राजमाता का नाम तो आने वाला マンボウシンカウスカミ、パブリッメン、アポテスレロ、パブリッメン、アポテスロケ、ドニア、バッキー、サッチャー、デー、バッキー、サッチャー、ヤクサンネアジアリー、イコン、キッナ、ブラシタイ、ウスネ、タン、キッナ、パサ、ポンサ、ベンチ、パイア、ウスネ、ポリシンカ、ポンサ、ポンサ、マンボウシタイ、ウスカ、ヤンペティ、セーフ、ディポジト、フォーク、モーク、モーク、モー、モーク、モー、モー、モー、モー、モー、モー、モー、モー、モー、モー、モー、モー、モー、モー、モー、モー、モー、モー、モー、モー、モー、モー、モー、モー、 アンドバトセマネイカーキア、スプロモニー、スワミコカイエキ、アタラメ、アジーラケキ、エーラジャータ、パブリックネット、ジョビムカ、ゴールパトル、ジャーバータイ、ウォーク、ステータスペダリます उसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आंखरंगन और आंसी क्या? उनको फोन ही करने की दे रहे हैं। लेकिन एक भी स्वामी जी के भक्त ने, सुप्रभात स्वामी, स्वामी के भक्त ने सुप्रभात स्वामी से ये नहीं पूछा कि भैया आप राजा का पब्लिक में नारकोटेस होना चाहिए, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं होती? उप्रिंट कोर्ट के जज ने जजमेंट दे दिया कि ये मानवाधिकार के विरुद्ध है इसलिए नार्को टेस्ट होगा तो जो अपराधी है आरोपी है उसकी परमिशन के बाद नार्को टेस्ट होगा अब मतलब कौन ये क्या राजा परमिशन देगा कि हाँ मेरा नार्को टेस्ट करो या शर्म पर परमिशन देगा या चिदंबरम परमिशन देने वाला ह� क्या मानवादी का मतलब किसी आदमी ने मान लो 10-20 का खून कर दिया या तो कसब तो उसका भी नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए इसमें टेक्निकली ये है कि कसब का ये जो जजमेंट आया उससे पहले कसब का नार्को टेस्ट हो गया था कसब का नार्को टेस्ट हुआ था पर ये जजमेंट आने से पहले कुछ चारित महीने पहले हुआ � जो सुप्रीम कोर्ट के जज तो ये कहते हैं कि कसम जैसे आदमी का भी नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए, उसकी परमिशन के बिना और वो परमिशन तो देगा ही नहीं तो चाहिए, उसका भी नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए, पर ये सब बातें करी है मानव अधिकार के नाम पे, human rights के नाम पे, यानी जिस आदमी ने 10-20000 करो 私たちはこれを受け取ったことができました。それを受け取ったことができました。それを受け取ったことができました。それを受け取ったことができました。それを受け取ったことができました。それを受け取ったことができました。それを受け取ったことができました。それを受け取ったことができました。 और नार्को टेस्ट को कानूनी बनाइए और राजा के नार्को टेस्ट से शुरुआत करो अपब्लिक में तो और हसन अली का नार्को टेस्ट पब्लिक में होना चाहिए जो भी ये ब्लैक मनी से रिलेटेड केस है और जो टूजी में कुछ और लोग इन्वॉल्व हैं शहीद बालवा है और जो भी शहीद बालवा है वो शरद पवार का, है। का भी है आह request है कि आप सुब्रमण्यम request मैंने उनको की कि आप सुब्रमण्यम स्वामी जी से कहिए कि वो अदालत में ये मांग रखे कि तेरा जाकर public में नाकोटेस्ट होना चाहिए लेकिन अंजबक किसे कहे एक भी अंजबक ने सुब्रमण्यम स्वामी को ना phone किया ना twitter किया ना email भेजा क्यों? क्यों क्योंकि यदि करते हैं तो poll खुल जाती सुब्रमण्यम स्वामी � और मांग रखेंगे नहीं तो उसे खोल-खोल जाएगी कि वो किसकी तरफ है वो भारत के आम आदमी की तरफ है या ये प्रादिों की तरफ दारी कर रहे हैं क्यों राजा का नार प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए और जो आदमी बोलता है राजा का नार प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए वो भारत के आम नागरिकों का हित अच्छा होए या भ्रष उसके बारे में दो तीन चार पेज का कोई आर्टिकल लिखिए और वो आर्टिकल पढ़ने के बाद सारे खच्चे चिट्ठियाँ आपके सामने आ जाएंगे कि भई ये आदमी किस मिट्टी के बने हुए हैं और उनकी मंशा क्या है उनका मोटिव क्या है जब वो सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव दर जिसकी वजह से देश को सबसे ज्यादा नुकसान जा रहा तो 2000 लोगों की मीटिंग में उन्होंने ये सब किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले बहुत ईमानदार हैं, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उसमें कोई भाई-बहिन जवाब नहीं चलता। मतलब इस तरह से वो कार्य करता हूँ, वो गुमराह कर मैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मिनिस्टरों से ज़्यादा भ्रष्ट हैं। और यहाँ � तो कापरिया उनको कहता है कि आप ये एप्लिकेशन है वो वापस खींचो वरना आप पे कंटेंट का केस चलेगा जो आठ जज के खिलाफ भ्रष्टाचार से आरोप कियों उनमें से किसी को नोटिस नहीं दिया और ये कोई ऐरा गेरा आदमी तो नहीं है शांति भूषण खुद लॉ मिनिस्टर रह है, चुके हैं सुप्रीम कोर्ट है, है। है के वन ऑफ़ द सीनि� तो ये इस तरह से जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज निमंत्रारे वो कार्यकर्ताओं को जानबूझकर गुमराह करने और अंत में जो मेरे पे आरोप है कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ जो स्वामी जी के भक्तों ने लगाया मैंने मांग की है कि हम कार्यकर्ताओं को एक मुहिम चढ़नी चाहिए कौन सी मुहि�、right फ्री डाउनलोड इसको मिलेगा राहुल मेहता.com/slash/301.html मैं फिर से कहूँगा राहुल मेहता.com/slash/301.html और इसका हिंदी है 301.h.html उसमें सेक्शन 6.6 सेक्शन 6.6 राइट टू रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर है यदि ये चीज़ गैज़ट में छप जा की है गैज़ट यानी कि सरकारी दस्तावेश जो की कलेक्टर वग्याराचे भी आधेश है हर महीने Central Government एक Gazette Notification निकालती है Gazette Notification इस तरह का लिखता है हर राज्य सरकार के इंदर सरकार एक Gazette Notification निकालती है यदि एक, एक पेज ये Gazette में आ जाता है तो हम नागरिकों के पास पावर आ जाएगा उसपे मुहिम नाले जब ये चीज़ आती है दस्ते में तो हम भारत के नागरिक तीन महीने के अंदर मनमोहन सिंह को घर भेज सकते हैं या तो वो युवा भाग जाएगा उसको पीएम के पास से निकाल के किसी भी अन्य व्यक्ति को जैसे नरेंद्र मोदी साहब है या तो नीतीश कुमार है या तो मैं यहाँ तक तो होऊंगा कि मायावत अच्छी है, कम बुरी है। सिर्फ ब्रश्ड है, कम से कम वो मिशनरी की एजेंट, मेडिकल की एजेंट तो नहीं है। सोनिया गांधी तो राजमाता तो मेडिकल एजेंट है, और ये मनमोहन सिंह तो वालमार्ट का एजेंट है। तो मैं तो राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर आता है, तो हम नागरिकों के पास ये पावर आएगा कि मनमोहन तो ये राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर का सुब्रमण्यम स्वामी विरोध कर रहे हैं। हर हाल में यहाँ तक भी उन्होंने बोला कि राइट टू रिकॉल बकवास है। उनका यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा कार्य करता हूँ कि राइट टू रिकॉल का विरोध करो, राइट टू रिकॉल बकवास ये बात दौराई महात्मा चंद्रशेखर आजाद ने और उनके गुरु महात्मा सचिन्द्रनाथ सानियाल ने महात्मा चंद्रशेखर आजाद और महात्मा सचिन्द्रनाथ सानियाल ने 1925 में कहा था कि हम जिस गणियारा राज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें right to recall होगा क्योंकि right to recall ना हुआ तो democracy मजाक पन के रह जाएगा और यहाँ सुब्रमण्य भाई मैं right to recall की मांग कर रहा हूँ कि आज और अभी आना चाहिए यानी right to recall आज और अभी आता है तो कांग्रेस की सरकार तीन महीने में घर जाएगी और ये मनमोहन सिंह को दो महीने में, में देश छोड़के भागना पड़ेगा सोनिया गांधी को भी देश छोड़के भागना अच्छा है बलात्कारी और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी right to recall का वि� ठीक है ना ये बात अनुभक्तों को शायद आप खोलने के बाद समझ आएगी तो आप दूसरा एक और प्रश्न पूछिए स्वामी जी सुब्रमण्यम स्वामी को कि right to recall prime minister का आपने अभिरोध कर रहे हो यदि right to recall prime minister आता है तो मनमोहन सिंह को तीन महीने में घर भेज सकते हैं तो आपको problem क्या है इसमें और दूसरा आप सुब्रमण्यम स्वामी हमेश マノーシー、マンダーアニア、マノーシー、ネガニア、バイサーセパンタキ、アイアマンタ、エジェルテ、ウォルベンタ、エジェルテ、マルティナシアル、サンピオカ、ビカワ、カリダワーアニアン、イサーミキボタリフカレー。オーチャテキ、サカレー、ハラード、マイドア、トラタ、チャウンレイト、イスメトデーション、バランティバー。メライクリフォー、ランティバーカー、ランタキス、コンクレスコン、ンメリンタ、カー、サケ、オー、イトリー、ウー、イドア、トランレイド、ウスケ अब दूसरा सवाल पूछे कि भाई राइट टू रिकॉल लोकपाल का आपने क्यों निरोध किया? राइट टू रिकॉल लोकपाल यदि नहीं हुआ तो क्या होगा कि 2012 में लोकपाल का कानून पास होगा। तो कांग्रेस अपने चमचों को लोकपाल बना देगी। जो भी लोकपाल में सात या बारह लोग हैं जन लोकपाल में ग्यारह लोगों की क कांग्रेस अपने चमचों को लोकपाल की कुर्सी पर बिठा देगी तो राज करेगा लोकपाल यानी कि कांग्रेस लोकपाल के द्वारा 2017 तक राज करेगी यदि right to recall लोकपाल नहीं हुआ तो और इसीलिए मैंने right to recall लोकपाल की मांग की ताकि कांग्रेस अपने चमचों को लोकपाल बना दी है तो हम right to recall लोकपाल के द्वारा उन चमचों को निक कि उसने यदि यूरोपा के दो रुपए से बरसातार को भी नहीं छोड़ा और दूसरी तरफ एसएम कृष्णा ने उसे चार बुने क्या चालीस बुने बड़े घपले किए थे उसने कुछ नहीं किया और यह एंड में उसने यह स्टेटमेंट दिया कि एसएम कृष्णा ने बहुत ही चालाकी से घपले किए थे इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं � マイニングやル・ジャミンが1000人をに、1000人を超える時に、1000人を超える時に、1000人を超える時に、1000人を超える時に、1000人を超える時に、1000人を超える時に、1000人を超える時に、1000人を超える時に、1000人を超える時に、1000人を超える時に、1000人を超える時に、1000人を超える時に、1000人を超える時に、1 0を超えるに、1000人を超える時に、1000人を超える時に、1 वहीं हार वो ऐसें कृष्णा का कर सकते थे लेकिन संतोष शेखर ने वो कुछ नहीं किया क्यों कि कांग्रेस उनको प्रमेस दिया कि आपको हमको हम आपको लोकपाल बना देंगे 2012 में 2015 लोकपाल की नियुक्ति होने वाली है तो इस तरह से यदि राइट टू रिपोल लोकपाल ना हुआ तो कांग्रेस अपने चमचों के द्वारा अपने パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーテ0ーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーは、パーティーティーは、パーティーティ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 कि वो उन्हें कहो कि पंद्रह दिन के अंदर वो सोनिया गांधी के खिलाफ अदालत में सबूत पेश करें पंद्रह बीस दिन के अंदर सोनिया गांधी का फोर्सएफेडिविट का केस रिओपन कराके जज को बोले कि पंद्रह दिन के अंदर जजमेंट दो क्योंकि अब तो सारे फैसले बार हो चुके हैं वो एफिडेविट है कि जिसमें सोनिया गांध और अंत में मुझे कहो कि वो ए राजा की पब्लिक में नार कोर्टेस होनी चाहिए ये डिमांड वो मीडिया के सामने रखे और अदालत के सामने रखे ये तीन सवाल आप पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन मल्टीनेशनल कंपनी का एजेंट है और कौन नहीं है धन्यवाद